श्री श्रीरामकृष्णकथा पर परिशिष्ट चतु प्रच्छेद आद विद्याजानम अथवा आदर श्रीरामकृष्ण बंकिम केचन मन्वते शास्त्राध्ययनमें पुस्तकपाठर प्राप्त न शक्य ते मंते आदौ जगत विषय जीव विषय ज्ञातव्य आद विज्ञान पठनीय समेशा ते वी ईश्वर से सृष्टि एकत सकल नवगम्यतेश्वरो ज्ञात न शक्य किच्यते आद विज्ञान उद आदर बंकि आम आद पंच ज्ञातव्या जगत विषयाषय ज्ञान न वर्त चेदर कथम ज्ञायामी आदौ अध्ययन ज्ञातव श्रीरामकृष्ण तद युष्माक मत आदर तत सृष्टि तस् लयोजने सर्व ज्ञाति यदि यदि मल्ल आलाप कर्म शक्नो ये केना उपायन तरी यदि तव इच्छा वर्तनी यदि मल्लिक कति गृहा कति वाणिज्य संस्थापत्र कतिद्या एकदा शक्ष्य यदि मल्लिक वक्षति किंतु तेन सह यदि आलापो न भवति गृहं प्रवेष्टुं प्रवर्तते चेद् द्वारिका यदि प्रवेशावसरं न यच्छति तर्हि कति गृहाणि कति वाणिज्यसंस्थापत्राणि कति उद्यानानि एतत् सर्वं विषये यथार्थवार्तां कथं ज्ञास्यसि स ज्ञायते चेत् सर्वं ज्ञातुं शक्यते तस्मिन् विद्यते सर्वं ज्ञायते किन्तु सामान्यविषयविषयिणी जिज्ञासा न अवशिष्यते वेदे अपी एतत वचनम अभी एक वचनमस्तोको दृश्य से तब तद्गुणसर्तन करके यदि पुरात आगछति तदा तत्लवाचा तद अवरुद्धा लोका तम आश्रिवत्ता तेना सह आलप्य विफला तदनी अकल वचन न अवशिष्य आदरलाभ तथा सृष्टि अन् विषयकलापो वा राम मंत्रो जपार्थम प्रदत्त किंतु सा उ मरा मरा जप मार्थ ईश्वर तथा राथौ जगत आदव ईश्वर तथा जगत एक एकज्ञा सर्व्ञानी एक संख्या यदि पंचाश्त शून्यंका वर्तंटे बहुत उपजाते एकांकस्य एककांक पिमाजने कि वर्त एक आश्री एवं अनेक एक आद तत अनेक आदौ ईश्वर तथ जीव जगत या ईश्वरलाभ उपेक्षत तावत्सृष्टि विज्ञाक सकल चर्चा कुरुषे कथम रसाला स्वादह अपेक्षत उद्याने कती कती सहकार शाखाह, लक्ष शहकार शाखि कति सहसमता कतिकोटिता पकलवायोजन आम्र भोजनार्थम आगतम, आम्रम भुक्त जाहि एक संसारे मनुष्य आगमन भगवनलाभा एकद्द विस्मृत्य नाना विशेष वनों न श्रेयते आम्रभार्थम आयात असी आम्रम भुक्त आम्रम आम्रमनोंमी क्व श्रीरामकृष्ण स व्याकुतिया प्राथनीय आंतरिकता सवश्यम स्रोष्य सैद्एता सत्संग यत सौक सैद्वा के उचेत एवं एवं कुरु तरी ईश्वर प्राप्ति वंक क गुर स स्वयं आम्रं भक्षेत्वा भक्षि मह्यम आम्रं आम्रम दिए श्री श्रीरामकृष्ण कथम भो यकाकूल सर्व किला कालिपरिप्रकूल गृह मस्य समानियते चेत माता सर्वे पुत्रे पलान, कालिया सूप पाक दा दुर्बल यस्य उदरामय तस्मै मस्य सूपं ददा तेन पुत्रे किं तस्त्रे मा स्वल्पस्नेह ईश्वरलाभोपाएसुक्य बालकस गुरच विश्वास आस्थेय गुरुह एव, एव गुरु कृते बालकस्य तचसी विश्वास कृते बाश्वास क्रीय चेत इस्वर लाभो भवती। बालकस्य बात किश्वास मात्र उक्तम असौ तौ अग्रजोतवान्सौ मं अग्रज पूर्णतः पंचानकोरपंचाश्वास है तत्सुत्र स्राह्मणपुत्र अग्रज तो सैद्स अथवा कर्मक माता अवदत तत्को प्रेत तदा निर्व्याज्ञातवा अस्त तत्कोठे प्रेत अय बालक विश्वास गुरुवचति विश्वास अपेक्षित चुर्बुद्धि कपटबुद्धि विचारबुद्धि क्रिय है चेतवर प्राप्त न शक्य विश्वास तथा आजव कापटे कापट्ये नजुस्वभाविधे सह अत्यनाया सह कपटा सब बाहुल्यन दवियान। कर्म बालको यहाँ मातर न पशती चेन् दिग्रत सन्देश हस्ते द्वा विस्मार्यतुं प्रवर्तस्व कि न के नस्मरती किंच वह अहम मतृसमीपे ईश्वर प्रति तौत्क अपेक्षित अह की कीदशी अवस्था बालको यहाँ माता मत उन्मत्त के विस्मती ये संसारे एक सकलसुखभ विरसाते यस्म नान्यकम की रोचते रूप्यक देहसुखम यस्म कि न रोचते सब आंतरिक माता की कृप्ला का सर्वं कर्म परतज्य धावतिया आगतव्यकुता येन मगेण गम्यता हिंदू मोहम्मदीय क्रस्तीय शाक्त्रह्मीना मगेण गम्यता एव आवश्यकी सू अमी भ्रांतमागसम अभी न दोषा यदि वैयाकुल्यं विद्यते स पुनः सन्मार्गं समानयति अपि च सर्वमार्गेषु एव भ्रान्तिः अस्ति सर्वे मन्यन्ते मम घटियन्त्रं यथार्थतः प्रचलति किन्तु कस्यापि घटियन्त्रं यथार्थतो न प्रचलति किन्तु तथापि कस्यापि कर्मव्याघातो न घटते व्याकुलता तिष्ठति चेत् साधुसंग संयुते साधुसंग स्वटीयंत्र बाहुल्य संस्कार करूँ शक्य